माँ की बातें श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र माँ लोगों को कितना मिलता है वरिंद्र प्रति व्यक्ति को एक पाव के हिसाब से दिया जाता है माँ प्रत्येक को कितना मिला मरिंद्र छः शेर सात शेर आठ शेर जिनके यहाँ जितने खाने वाले हैं माँ कितने लोगों को बांटा गया मणिंद्र ठीक नहीं मालूम मुसलमान स्त्रियॉँ ही अधिक भिखारी हैं माँ हाँ यहाँ मुसलमान ही अधिक गरीब हैं अच्छा शरद और कहाँ चावल बटवा रहा है मणिंद्र बाकुड़ा इंद्रपुर मानभूम जहाँ अकाल है वहीं बटवा रहे हैं माँ लड़के लोग वहाँ जा रहे हैं शांतानंद मठ से जा रहे हैं मणिंद्र इंद्रपुर में सातू के जाने की बात हुई थी माँ सातू की बहन का विवाह शिहर में हुआ है मणिंद्र हाँ माँ विवाह में सातु के न जाने से उसके माता पिता माँ हाँ बड़े दुखी हुए थे यह तो होगा ही पर साधु संयासी विवाह में क्यों कर जाएंगे दूसरे समय में जा सकेगा प्रभाकर के लड़के को स्वस्थ हो जाना चाहिए वे ठाकुर कहते थे संसार में सब जादूगिरी है जादूगिरी तो है पर यह याद नहीं रहता यही दुख की बात है सोलहवीं अषाढ़ की शाम को मणिंद्र प्रभाकर तथा शाम बाजार के प्रबोध बाबू आदि मां का दर्शन करने गए प्रणाम करते ही मां ने प्रभाकर से पूछा लड़का अच्छा है तो बीमार था प्रभाकर अच्छा है मां तुम लोगों को आए कितनी देर हुई भोजन हुआ प्रभाकर हो गया मणिन्द्र और प्रबोध बाबू निवेदिता स्कूल में अपनी लड़कियों को भर्ती करने के इच्छुक हैं वह बात माँ के सामने रखकर उनसे अनुमोदन की प्रार्थना करने पर माँ ने कहा अच्छा तो है शरद को लिखो प्रबोध बाबू उनको लिख दिया है स्त्री भक्तों में से एक ने कहा रह पाएंगी लड़कियां जो हैं माँ अवश्य रह पाएंगी पूर्व बंग की लड़कियां छह सात साल के उम्र की कैसे रह रही हैं उनके माता पिता के लेने आने पर भी जाना नहीं चाहती प्रबोध बाबू आज गाँव देखने गया था लोगों को बहुत कष्ट है पहनने को कपड़ा नहीं है हम लोगों के सामने निकल नहीं पाए छप्पर में फूस नहीं है प्रबोध बाबू पंचायत के अध्यक्ष हैं माँ उन्हें क्या चावल बांटा गया है प्रबोध बाबू कल रविवार को दिया गया है माँ क्या कपड़ा दिया गया है प्रबोध बाबू चुन चुन कर दिया गया है माँ मैंने सुना कि आपने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक स्त्री कलसी और झाड़ू लेकर खड़ी थी माँ हाँ एक लड़की एक कलसी और झाड़ू लेकर खड़ी थी मैंने पूछा तुम कौन हो उसने कहा मैं सब साफ कर दूंगी मैंने कहा फिर क्या होगा उसने कहा कलसी से अमृत बिखेर दूंगी लगता है वही हो रहा है माँ के मुंह से सुनती थी अकाल जब होता है तो तीन साल लगातार होता है दो साल हो गया क्या मरिंद युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है माँ युद्ध तो चार पाँच वर्षों से चल रहा है बात वह नहीं अकाल पड़ते क्या दो वर्ष बीत गए तब तो एक वर्ष और पड़ेगा अभी धान की कीमत क्या है माँ ने पूछा उस स्थान के हिसाब से कीमत बताई गई माँ ने कहा इतना महंगा और सभी चीज़ें कपड़ा तेल यह सब भी तो खूब महँगे हो गए हैं जिनके पास ये सब हैं उन्हें भी चिंता सता रही है अभी तो स्थिति ऐसी है कि तुम्हारा चमड़ा मैं खाऊंगा, मेरा चमड़ा तुम खाओ वे जितना दुख कष्ट देते हैं उसे तो छाती पर झेलना ही होगा ईश्वर जो करेंगे वही होगा प्रबोध बाबू माँ जब आपको ही इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है तब और कोई क्या इससे बच सकता है माँ मुझे ठीक मानो सीखचे में बंद करके रखा है हिलने डुलने का उपाय नहीं किसी तरफ भागने का भी कोई उपाय नहीं प्रबोध बाबू कामारकुर में ठाकुर की जगह को लेकर फिर झगड़ा हो रहा है ठाकुर के जन्म स्थान में मंदिर बनाने के लिए जो नई जमीन खरीदी गई थी उसे ही लेकर उस समय झगड़ा हुआ था माँ कौन झगड़ा कर रहा है महीम बाबू प्रबोध बाबू नहीं फकीर बाबू और हेम बाबू माँ अच्छा इसमें झगड़े की क्या ज़रूरत है घेरा हटा लेने से क्या नहीं होता प्रभुद बाबू मैं चारों ओर खूटा गाड़ कर आया हूं। महिमा बाबू तो रास्ते पर चिट मिट्टी पड़ने से ही संतुष्ट हैं हम लोग और भी थोड़ा आगे खूटा गाड़ते तो अच्छा होता तब जैसे जैसे विरोध होता उसे धीरे धीरे सरका लिया जाता जैसा व्यवसायी उसके लिए वैसे ही व्यवसायिक बुद्धि चाहिए माँ यह आश्चर्यजनक समाधान सुनकर हंसने लगी प्रबोध बाबू शरत महाराज को पत्र लिखा है वे जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा माँ पहले मजदूर की मजदूरी चार पैसा थी मुझे याद है एक छोटे कागज पर लिखकर किसी आदमी के हाथ से कलकत्ता भेजा जाता था वह पैदल ही जाता तब डाक व्यवस्था नहीं थी प्रबोध बाबू लेकिन आजकल डाक व्यवस्था होने से सुविधा हो गई है माँ माँ वह तो हो ही गई है पहले जो था वह बता रही हूँ एक रुपये में बहुत तेल मिलता था आजकल रुपये में कम धान मिल रहा है सोचकर सभी लोग धान बेच दे रहे हैं अधिक रुपया जो मिल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत जो बच जा रहा है उसे भी तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि पेट की आग तो बहुत बड़ी आग है खाना तो पड़ेगा ही प्रसन्न बड़े मामा ने चार पाँच सौ रुपये का धान भेज दिया उसका कुछ धान चोरी चला गया था राज घोष ने भी धान भेज दिया है उसके पास भी बहुत धान था उसे किसी ने पत्र लिखा था तुम इतने रुपए दो नहीं तो तुम्हारे घर पर चोरी होगी उसने पुलिस को पत्र दिखाया था लगता है गांव के दुष्ट लोगों ने ही ऐसा किया है मणिंद्र और प्रबोध बाबू दूसरे दिन माँ को प्रणाम करने गए प्रबोध बाबू ने पूछा माँ क्या जबरन संसार त्याग हो सकता है इस बात पर माँ ने मुस्कराया और उत्तर दिया लोग कर तो रहे हैं प्रबोध बाबू महामाया की प्रसन्नता प्राप्त किए बिना यदि कोई ना समझे में संसार त्याग करता है तो वह झंझट में फंसता है माँ ऐसा व्यक्ति घर लौट जाता है